जीरो बजट प्राकृतिक खेती या आध्यात्मिक खेती मार्गदर्शक कृषि ऋषि श्री सुभाष भाग 7 जीवामृत एक बिंदु तक हम पहुंच गए थे कि अनंत करोड़ सूक्ष्म जीवाणु और केचों की बहुत अहम भूमिका है और उनको खरीद करने डालना है जीरो बजट है बाजार से कुछ भी खरीदना है नहीं है नथिंग टू बी परचेस फ्रॉम द मार्केट एट इन कॉस्ट अगर भूमि में डालना है तो एक ही साधन है वो क्या है देशी गाय का गोबर तो कितना चाहिए दस किलो एक एकड़ के लिए महीने में एक बार काफी है एक गाय से तीस एकड़ घीटी दस किलो गोबर अब दस किलो गोबर में एक ग्राम में तीन सौ करोड़ दस ग्राम में कितने करोड़ होते हैं कोई प्रोफेसर बैठे हैं? कैलकुलेशन करें? कोई प्रोफेसर बैठे हैं? कितना होता है तीस लाख करोड़ थर्टी लाख करोड़ दस किलो में दस किलो में तीस लाख करोड़ जीवान होते किस महापद्म जब मैंने ये दस किलो गोबर पानी में घोल बनाकर उपयोग किया परिणाम जरूर मिला क्योंकि एक बिंदु तक मैं पहुंच गया था कि बस दस किलो गोबर चाहिए ज्यादा नहीं जो इतना लगातार तीन साल तक इस पर प्रयोग के अनुसंधान किया और 12 साल से उसकी पार्श्वभूमि बनाई लेकिन परिणाम मिला लेकिन चमत्कार नहीं मिला ये नई नस्ल जो आ रही है इस जन आंदोलन में वो चमत्कार चाहती तो मन में सोचा अगर चमत्कार करना है तो जीवाणु की संख्या बढ़ाना पड़ेगा तो निश्चित हुआ कि युवाओं की संख्या बढ़ाना है और यह मालूम था कि किनवन क्रिया से युवाण की कोशिका विभाजन तेजी से होता है फर्मेंटेशन प्रोसेस से कोशिकाओं का विभाजन तेजी से होता है यह मालूम था तो क्यों ना फर्मेंटेशन क्रिया किया जाए किनवन क्रिया किया जाए और यह भी मालूम था कि मीठा पदार्थ किन्नवन क्रिया की गति को बढ़ाता है सुनिश्चित किया मीठा बजार तक उपयोग करके देखेंगे फिर एक से लेकर 10 किलो तक ये सफेद चीनी का उपयोग किया अलग अलग प्रयोगों में गुड़ का उपयोग किया एक से लेकर 10 किलो तक ये मीठे फलों के गुदे का उपयोग किया गन्ने का रस का उपयोग किया गन्ने के टुकड़े का उपयोग किया शहद का उपयोग किया और सारे उपयोग करने के बाद नरेल का पानी का भी उपयोग किया अंत में मालूम पड़ा कि अगर 10 किलो गोबर के साथ एक किलो गुड़ अथवा एक किलो मीठे फलों का गुदा नहीं तो चार लीटर गन्ने का रस नहीं तो दस किलो गन्ने के टुकड़े हम डालते हैं और किन्नोन क्रिया तेजी से घटती है तेजी से विद इन ट्वेंटी मिनट सेल ड्यूरिंग टेक्सलेस यानी 20 मिनट में एक कोशिका कितने कोशिका होते हैं दो कोशिका होते पेशी उगाइन कोशिका उद्घाटन होता 20 मिनट में दोगुने 60 लाख करोड़ 40 लाख मिनट में 120 लाख करोड़ एक घंटे में 240 लाख करोड़ 48 घंटे में परार्ध कोटि परार्ध कोटि विजय भट्टर जी का सुपर कॉम्प्यूटर माप नहीं सकेगा बंद हो जाएगा माफ माप, माफी इतने करोड़ एक जॉब तो मुझे मिल गया कि युवानों की संख्या हम बढ़ा सकते हैं लेकिन एक नई समस्या आई मेरे सामने युवाओं की हमने तेज गति से संख्या बढ़ाई है लेकिन जीवन व्यापार के लिए उनको ऊर्जा चाहिए वो कहां से प्राप्त करें युवाण की गतिविधिया जब होती है तो ऊर्जा खर्च होती है वे होती है मैंने हाथ उठाया कुछ कैलोरी ऊर्जा खर्च हुई मैं बोल रहा हूं ऊर्जा खर्च हो रही है वे हो रही है तो एक तो मालूम था कि प्रोटीन में ऊर्जा ज्यादा है कार्बोहाइड्रेट से यानी शक्कर से एक ग्राम प्रोटीन में 9 किलो कैलोरी ऊर्जा होती, होती है एक ग्राम कार्बोहाइड्रेट में 4 किलो कैलोरी होती है यानी दुगुने से ज्यादा है तो सोचा क्यों ना हम प्रोटीन का उपयोग करें और ये तो मालूम था प्रोटीन दलहन में बहुत ज्यादा मात्रा में होता है तो क्यों ना दलहन का आटे का उपयोग करे प्रयोग चालू कर दिए एक से लेकर दस किलो तक अलग अलग दलहन के आटे का उपयोग किया मूंग उड़द लोबिया अरहर चना मसूर और आपका मोथबिन मटकी बोलते आप उसको मोथबीन और हॉसग्रैम क्या बोलते हो मालूम नहीं इस सारे जो दलहन है उसके आटा सोयाबीन काटा भी और मूंगफल्ली काटा भी और बाद में जो तथ्य सामने आए वो कहते हैं कि सोयाबीन काटा नहीं मिलाना है और मूंगफली का आधा नहीं मिलाना है क्योंकि उसमें क्या होता है तेल होता है और तेल जो के ऊपर फैल जाता है तो जो को जुआनों को ऑक्सीजन नहीं मिलता प्लाणु नहीं मिलता तो सोयाबीन काटा और इस काटा नहीं मिलाना है सबसे बढ़िया परिणाम दिए चने के आटे ने लोभिया के आटे ने अरहर के आटे ने सबसे बढ़िया परिणाम दिए सबसे कम परिणाम दिए उड़द के आटे ने तो एक तय हुआ कि आटा चाहिए एक किलो से लेकर दस किलो अंत में मालूम पड़ा एक किलो आटा काफी है एक किलो आटा काफी और एक फार्मूला बन गया जिसको मैंने नाम दिया जुआ अमृत क्या नाम दिया जुआ अमृत पेड़ पौधों को अथवा फसलों को उनके वृद्धि के लिए और सर्वोत्तम उपज मिलने के लिए जिन जिन पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है उन सारे पोषक तत्वों की जड़ों को उपलब्धि उपलब्ध करने की महत्वपूर्ण भूमिका ईश्वर ने अनंत करोट सूक्ष्म जीवाणु और देशी केचों को दी है इन जीवाणों को और केचों को रासायनिक कृषि एवं जैविक कृषि के माध्यम से हमने नष्ट किया उनकी उन दोनों की भूमि में पुनर्स्थापना करने के लिए उन दोनों की भूमि में पुनर्स्थापना करने के लिए जीवाणु के जामन के रूप में जीवाणु के जामन जामन जोरन क्या बोलते हैं कल्चर क्या बोलते हैं आप जामन बोलते हैं जोरन बोलते हैं ना कल्चर बोलते हैं देसी गाय का गोबर सबसे ज्यादा उपयुक्त लाभकारी और अंतिम सिद्ध हुआ है लाभकारी भी है लेकिन अंतिम है इसका कोई विकल्प नहीं है देशी गाय का गोबर प्रति एकड़ कितना चाहिए इस पर हुए खोजबीन के बाद मालूम पड़ा कि सबसे महत्वपूर्ण देशी गाय का गोबर प्रति एकड़ 10 किलो महीने में एक बार डालना है महीने में एक बार डालना है यह गोबर खाद के रूप में नहीं जामन के रूप में डालना है यह गोबर खाद के रूप में नहीं जामन के रूप में डालना है एक देशी गाय एक दिन में औसतन 10 किलो गोबर देती है एक बैल औसतन 13 किलो गोबर देता है और एक भैंस एक दिन में 15 किलो गोबर देती है एक देशी गाय का एक दिन का 10 किलो गोबर एक एकड़ के लिए महीने में एक बार डालना है अर्थात एक गाय का तीस दिन का गोबर तीस एकड़ के लिए अर्थात एक देशी गाय का तीस दिन का गोबर कितने एकड़ के लिए तीस एकड़ के लिए पर्याप्त है तीस एकड़ के लिए पर्याप्त है।, है दस किलो देशी गाय के गोबर में तीस लाख करोड़ उपयुक्त तो जुआन होते हैं दस, दस किलो देशी गाय के गोबर में 30 लाख करोड़ 30 महापद्म सुष्म जुवान होते हैं लेकिन इतनी संख्या में चमत्कारिक परिणाम नहीं मिलते हैं इसलिए जीवाणु की संख्या बढ़ाने का निर्णय लिया गया जीवाणु की संख्या किन्मन क्रिया से फर्मेंटेशन प्रोसेस से बढ़ती है क्या बोलती हिंदी में कौन सी क्रिया बोलते हैं नहीं सड़न अलग है किनवन अलग है, है? हां फर्मेंटेशन क्रिया कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं? किनवनी कहते हैं ना हाँ ठीक ठीक है बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया मीठे पदार्थ जिनको कार्बोहाइड्रेट्स कहते हैं किन्वन क्रिया के गति को बढ़ाते हैं अलग अलग मीठे पदार्थों का अलग अलग मात्रा में उपयोग करने के उपरांत मालूम पड़ा कि 10 किलो गोबर के साथ एक किलो गुड़ अथवा एक किलो मीठे फलों का गुदा अथवा 10 किलो गन्ने के टुकड़े आइडर ऑग इनमें से कोई एक अथवा 10 किलो गन्ने के छोटे छोटे टुकड़े कट डाउन स्मॉल पीसेस ऑफ द शुगर 10 टेन अथवा चार लीटर गन्ने का रस पर्याप्त तो होता है इट इज इनफ इस मीठे पदार्थ से जीवाणु की संख्या तो अनेक गुना मात्रा में बढ़ी लेकिन उसके कार्य करने के लिए जो ऊर्जा चाहिए उस ऊर्जा की आपूर्ति करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होगी ऐसा लगा प्रोटीन की आवश्यकता प्रोटीन को क्या कहते हैं हिंदी में क्या कहते हैं हिन्दी में प्रोटीन नहीं कहते बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया प्रथिन कहते हैं प्रथिन ठीक हिन्दी में प्रथिन कहना है प्रोटीन नहीं कहना है प्रथिन प्रथिन प्रथिन हर अंग्रेजी शब्द का वैकल्पिक शब्द हिन्दी में लाना ही पड़ेगा हमारे पास संस्कृत का अपार भंडार है और सबसे दरिद्री भिकारी कोई भाषा है तो अंग्रेजी है सबसे भिकारी शब्दों की अत्यंत कम संख्या सबसे भिकारी लेकिन विश्वभाषा जो सबसे भिकारी विश्व भाषा बन गई और जो सबसे समृद्ध है होकर बन गई भिकारी बन गई कोई पूछने वाला नहीं ठीक है सिलेबस बदलना पड़ेगा कॉलेज का स्कूलों का वो तो वही चल रहा है मैं कहले अभी तक कब बदलोगे ठीक है क्या लिखा हाँ दलन में प्रोटीन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है दलन में प्रथिन की मात्रा प्रचुर मात्रा में होती है इसलिए दलन का आटा मिलाने के बाद निश्चित हुई और एक फार्मूला बना जिसका नाम है जुआमृत लिखे और अंतिमता एक फार्मूला बना जिसका नाम है क्या नाम है जुआमृत यहां तक समझ में आ गया समझ में आ गया यहां तक ठीक है लिखे जुआमृत कैसे तैयार करें हाउ टू प्रिपेयर जुआमृत तो? जुआमृत कैसे तैयार करें 200 लीटर पानी लीजिए। पानी दो तरह के होते हैं कितने प्रकार के होते हैं दो तरह के दो तरके, एक लिखे सचेतन पानी अचेतन पानी हां सचेतन पानी और अचेतन पानी सचेतन माने जिंदा अचेतन माने मरा हुआ। जो बहता है वो क्या है सचेतन है कुएं का पानी सचेतन है तालाब का पानी सचेतन है झरने बहते रहते हैं नदी का पानी सचेतन है लेकिन डैम का पानी अचेतन है फैला हुआ है अचेतन है लेकिन डैम का पानी अगर नल में या कैनाल में बहने लगता है उसमें हवा मिलती है ऑक्सीजन मिलता है तो क्या बोलता है सजन सचेतन बन जाता है इसका मतलब है डैम का पानी मत ले कुएं का ले और नदी काले या नाले काले, है ना आ, इस बात बोर का भी चलेगा कुआ तो है आपके पास और वो बोर तो है है ना बोर 10 साल के बाद अमेरिका से बाहर निकलेंगे आप खोदते खोदते पानी नहीं रहेगा अगली पीडियो का सत्यानाज हम आपके देख रहे हैं खुद की लिखिए क्या लिखा 200 लीटर पानी लीजिए उसमें 5 से 10 लीटर गोमूत्र डालिए एक देसी गाय एक दिन में औसतन 2 लीटर मूत्र देती है एक बैल एक दिन में अवसतन 3 लीटर मूत्र देता है और एक यमदूत एक यमदूत एक दिन में कितना देता है पांच लीटर देता है यमदूत माने भैंस बिल्कुल सही कहा मालूम तो है भैंस है यमदूत करके तुम भी पीते हो भैंस का दूध। हमारी गौशाला में नीचे नीचे भूमि पर सीमेंट कॉन्क्रीट का स्मूथ नहीं थोड़ा ओबर धाबड थोड़ा ओबर धाबड प्लास्टर बनाना है क्या करना है सीमेंट कॉन्क्रीट क्या बनना है प्लास्टर प्लास्टर को क्या कहते हैं हाँ फर्स्ट हाँ अच्छा फर्श कहते हैं ठीक है है ना और अस्की ढलान पीछे निकालना है ढलान कहां निकालना है पीछे स्लोक पीछे निकालना है और पीछे एक सीमेंट की नाली निकाल देना है अंत में पिछवाड़े में एक सीमेंट की नाली निकालना है और जिस कोने में पूरी ढलान एकत्रित होती है वहां एक सीमेंट का हाथ लगा देना है जिस हाँ हाँ बताता हूं और जिस कोने में पूरी ढला एकत्रित होती है कंसंट्रेट होती है वहां क्या करना है एक सीमेंट का होट बना देना है गौशाला की चौड़ाई तेरह से लेकर चौदह फीट होना चाहिए ताकि हम आसान हो चलने में फिरने में काम करने में और एक गाय के लिए कम से कम साढ़े चार फीट जगह रखना है कितना रखना है साढ़े चार फीट लंबाई में ऊपर घास डी है ऊपर घास बहुत अच्छी होती है सूखी घास जाड़े में ठंड होती है अब जाड़े में गर्म होती है और गर्मी में क्या होती है ठंड होती है हाँ साय देशी नहीं है ये किसने आपको बताया मैंने अभी आपको बताया ना जो गुंडल में बताया इक्कीस लक्षण बताया ना इक्कीस लक्षण में से जो लक्षण होगा तो गाय है दिशी है नहीं तो नहीं। अब आपको तो आलाकर दिखाना पड़ेगा ये दिशी गाय है अथवा तो नहीं ठीक है ये क्यों करना है इसका कारण है ये हमारी युवा पीढ़ी है ना ये कुंभ करने के भांजे है सुबह 10 के पहले कभी उठते हैं गाय पांच बजे प्रातःकाल उठने के बाद पहला काम क्या करते हैं गोमूत्र देते हैं तो अगर पांच बजे उठना ये तो बहुत तकलीफ की बात होगी है ना तो इसलिए ऐटोमेटिक मशीन आप एक महीना उठने के उठे नहीं तो कुछ चलेगा ऐटोमेटिक गोमूत्र संकलित हो जाएगा ऐटोमेटिक हो जाएगा अगर देशी गाय का गौमूत्र है तो बहुत बढ़िया है देशी बैल है आपके पास तो आधा गाय का आधा बैल का गोमूत्र चलेगा लेकिन केवल बैल का नहीं चलेगा लिखे भैंस का नहीं चलेगा और उसका तो बिल्कुल नहीं चलेगा किसका हां जय शूलोश इनका बिल्कुल नहीं चलेगा गोमूत्र के बारे में और गोबर के बारे में बहुत सारे प्रयोग किए मैंने कुछ निष्कर्ष से मिले मैं आपको बताना चाहता हूं आपको शेयर करना चाहता हूं पहला निष्कर्ष है जो गाय सबसे ज्यादा दूध देती है यानी हाईल्डिंग है, है कि नहीं सबसे जैसी साईवाला है थालपाकर है गिर है उनका गोबर गोमूत्र कम प्रभावी होता है क्योंकि सारी ऊर्जा दूध उपज के लिए खर्च होती है क्योंकि महत्तम ऊर्जा दूध विकास के लिए खर्च होती है लेकिन जो गाय कम से कम दूध देती है उसका गोबर गोमूत्र सबसे बढ़िया होता है सबसे असरदार लाभदायक होता है मैंने इस पर प्रयोग किए क्या क्या मैंने ये देशी गाय का गोमूत्र भी गोबर का उपयोग किया बैल का भी किया भैंस का भी किया अलग अलग क्षेत्रों में जैसे उलस्टिन का भी किया गाय में बछड़े की छोटी गाय होती है बछड़ा उसका किया युवा गाय का किया जो दूध देती है जो दूध नहीं देती वो युवा गाय का भी किया अलग अलग और जो दूध देती नहीं बहुत बूढ़ी बन गई उसका भी किया तो पड़ा, सबसे बढ़िया अगर कोई परिणाम दिया है तो जो गाय है दूध नहीं देती उसने सबसे बढ़िया परिणाम दिया सबसे बढ़िया क्योंकि उसकी सारी ऊर्जा जो दूध विकास के लिए खर्च होनी थी वो बढ़ गई और कहां आ गई गोबर गोमूत्र के विकास में खर्च हुई अद्भुत परिणाम अद्भुत परिणाम अभी महाराष्ट्र सरकार ने बंदी का कानून जारी किया और मीडिया में बवाल खड़ा हुआ कुछ संगठन किसान संगठन के नेता और कुछ लोग मीडिया में कहने लगे कि भाई बंदी कानून से किसान संकट में आएगा ये बूढ़ी गाय का हम क्या करेंगे कोई खरीदने लेगा वगैरह वगैरह बहुत बवाल खड़ा कर दे इन लोगों ने फिर मैंने एक मीडिया में आर्टिकल डाला तो चिंता मत करे मेरे प्रयोगों में सिद्ध हुआ है कि सबसे बढ़िया भाकर गाय होती है यानी जो गुद देती है वो बूढ़ी गाय सबसे बढ़िया होती है क्योंकि सारी ऊर्जा गोबर गोमूत्र में लगाते हैं क्योंकि दूध देती नहीं तो उसका ऊर्जा वही होने का सवाल ही नहीं पड़ता और दूसरी बात है कभी भार नहीं होती बूढ़ी गाय जैसे हमारी बूढ़ी मां भार नहीं होती पिता भार नहीं होते है कोई शत्रु दुश्मन राक्षस गर्म राक्षस जो अपने माता पिता को वृद्धाश्रम भेजते हैं बात अलग है लेकिन जो दूध नहीं देती वो बूढ़ी गाय कभी भार नहीं होती आप सूखा चारा माफ कर लीजिए माफ कर लीजिए 10 किलो सूखा चारा उसको खिलाइए 48 घंटे के बाद ठीक 10 किलो बाहर निकलेगा गोबर गोमूत्र के माध्यम से कितना निकलेगा दस किलो बाहर निकलेगा केवल ऊर्जा देती है गाय फ केवल ऊर्जा देती है यानी जितना खिलाए उतना बाहर निकला लेकिन जो गोबर बाहर निकलता है वो तो अद्भुत है अमृत है उसमें जीवाणु की प्रयाग कोटि संख्या है यानी इसका मतलब है हमें बोनस भी कौन बोलता है जो दूध नहीं देती बूढ़ी मां बेकार होती है ये गलत चल रहा है गलत मीडिया में गलत बताया जा रहा है और उसके बारे में दखल नहीं ले रहे अपनी आवाज बुलंद होना चाहिए मीडिया में कि भाई आप क्या रोक रहे गलत हो रहा है वैज्ञानिक प्रमाण का आपके पास क्या है कोई नहीं पूछने वाला तो साथियों ये जो बुद्धिवाद है ये प्रज्ञा है मानव की वो ज्यादा विध्वंसकारी होती है अति अतिबुदिवाद लाल चश्मे से देखते हर तरफ उनको लाल ही लाल दिखाई है। समीक्षा भी उसी तरह होती है और जो बाहर का है वो अच्छा है और हमारा प्राचीन है हो, गलत है इस तरह का सिद्धांत तो रखना चाहते हैं पैसे के माध्यम से मीडिया में बहुत ज्यादा मात्रा में वो आते हैं लेकिन गलत है ये बताने के लिए आपके पास तो कुछ चाहिए ना आपके पास नहीं तो आप क्या बताओगे उनको कैसे डिपेंड करोगे इसके लिए एक ये विशाल मात्रा में ये मीडिया में आना चाहिए कि भाई आप गलत कर रहे हो ऐसा नहीं है वास्तव में दूसरी बात है साथियों ये गोबर का ये गोमूत्र बहुत ही बढ़िया दवा है साथ में गोमूत्र घावनाशक भी है घावनाशक गोमूत्र जितना पुराना उतना अच्छा और गोबर जितना ताजा उतना अच्छा क्या लगा क्या मिला मुझे कि जितना ताजा गोबर उतना अच्छा और गोमूत्र जितना पुराना आप वेद पढ़िए वेदों में दिया है सौ साल का गौमूत्र अलग नाम दिया है पांच सौ साल का गौमूत्र अलग नाम दिया है हजार साल का गौमूत्र अलग नाम दिया है गौमूत्र घावनाशी भी अद्भुत है पुरातन काल में लड़ाइयां होती थी तलवार से लड़ाई होती थी दिन भर पूरा शरीर क्षतिग्रस्त होता था एक खून बहता था अनेक घाव होते थे रात को एक मलम लगाया जाता था दूसरे दिन लड़ने के लिए तैयार सारे जख्म दुस्त होते थे कौन सा मलम था क्या था उसमें? उसमें तीन बातें थी एक तो देसी गाय का घी था देशी गाय का गोमूत्र था और तुलसी के पत्ते थे इसको कोए में सड़ाया जाता था उसका मलम बनाया जाता था और लगाया जाता रा था रात भर में जख्म दुस्त अगर आपको विश्वास नहीं है तो एक काम करिए शाम को घर जाइए घर में सिर्फ कुलाड़ी निकालिए क्या बोलते हैं आप तोड़ने की और अपने पाव पर मारिए जो से बस मारिए टुकड़े होने चाहिए थोड़ा घाव होना चाहिए है? और गोमूत्र डालिए आधा घंटे में दुस्त हो जाएगा देसी गाय का घी डालिए आधा घंटे में दुस्त हो जाएगा तुलसी के पत्ते घर डालिए आधा घंटे में दुरुस्त हो जाएगा आपका मानव का मूत्र भी डालिए आधा घंटे में दुरुस्त हो जाएगा पाव पानी में डालिए आग नहीं होगी आधा घंटे में मानव का चाहिए किसका चाहिए मानव का चाहिए मानव कौन है जो शाकाहारी है वो मानव है जो मांसाहारी है वो मानव नहीं है कौन है हेवान है राक्षस है। यहां बैठे हुए छोड़कर यहां बैठे हुए अगर राक्षस का मूत्र डालोगे तो पाव तोड़ना ही पड़ेगा तोड़ना ही पड़ेगा गोबर से गो अद्भुत परिणाम करता है दवा के रूप में भी मैंने गाय का मूत्र भी उपयोग किया और सोमूत्र का भी मालूम पड़ा कि दोनों असरदार है लेकिन सबसे ज्यादा गारंटिड है अपना खुद का मूत्र दवा के रूप में अद्भुत दवा अद्भुत दवा सबसे गारंटिड वो गाय टीबी है क्या है उसका हम तो क्या मालूम कहां से आ रहा है गौमूत्र और कौन सी बीमारी है उसको क्या खिलाती हमें क्या मालूम लेकिन हमारा हमको मालूम होता है हम क्या खाते हैं हम क्या करते हैं तो मानव का मतलब अद्भुत दवा है घाव के लिए घाव के लिए कोई भी चलेगा कोई भी चलेगा कोई भी चलेगा कोई भी तो साथियों आप प्रयोग करिएगा शाम को प्रयोग करके देखें गुलाड़ी तो है घर में प्रयोग करके देखें ठीक है पुरतन का से चल रहा है ये भूल गए हम ये चश्मे लगाए है ना लाल लाल चश्मे लगाए तो तो पाश्चात्य सब भूल गए ठीक है अब देखिए दस किलो देशी गाय का गोबर डालिए दस किलो देशी गाय का गोबर अगर बैल है तो आधा गाय का आधा बेल का चलेगा लेकिन बैल का केवल बल का नहीं चलेगा गोबर जितना ताजा उतना अच्छा होता है लेकिन सात दिन का गोबर भी चलेगा केवल सूखना नहीं चाहिए उसमें क्या रखनी चाहिए नमी रहना चाहिए ठीक है उसमें एक किलो गुड़ डालिए गुड़ गुड़ को क्या कहते हैं आप क्या कहते हैं हाँ क्या जागरी कहते है हिंदी में गुड़ कहते हैं, ठीक है एक किलो गुड़ डालिए गुड़ तीन प्रकार के होते हैं है ना कौन से होते हैं एक काला होता है एक लाल होता है और पीला होता है देखिए काला गुड़ सबसे बढ़िया काला गुड़ सबसे बढ़िया होता है सबसे परिणामकारक होता है प्राकृतिक होता है खनिज भय होते हैं उसमें पोषण तत्व होते हैं काला गुड़ काला गुड़ कहां मिलता है आपके गांव के उद्योगपति होते हैं ना कौन शराब बनाने वाले हाँ उनके पास ये है गांव में होते ही है ना तो उनके पास उपलब्ध होता है अगर आपका उनके साथ अच्छा संबंध है तो आपको जल्दी मिल जाएगा <laughs> आप, आप मान्य नहीं करेंगे लेकिन यहां बैठे होंगे मुझे मालूम है एक किलो गुड़ डालना है ना एक किलो गुड़ एक किलो बेसन डालिए बताता हूं बेसन चना लोबिया अरह सबसे बढ़िया काम देते हैं लेकिन लेकिन किसी भी हालत में सोयाबीन और मूंगफली का बेसन नहीं डालना है हां मटर गैस पैदा करती है मटर मटर भी नहीं चाहिए मटर गैस पैदा करती है मुझे मालूम था ये मटर खाने वाले ज्यादा है सवाल जरूर आएगा हाँ मटर केवल मटर ही खाते है सुना है अब तो मटर ही खाना पड़ेगा तुर की दाल तो बहुत महंगी है ठीक है क्या किया आपने एक किलो बेसन डाल दिया लिया चने का बेसन जल्दी घुलता नहीं चने का बेसन पानी में जल्दी घुलता नहीं इसलिए उसको पहले पानी में घुलाइए बाद में डालिए और एक खेत के मेड़ की एक मुठ्ठी मिट्टी एक मुठ्ठी क्या बोलते हैं आप उसको हाँ, सजीव मिट्टी हां सजीव मिट्टी नहीं तो हमारे जंगल की नहीं तो जड़ों को चिपकी हुई एक मिट्टी एक मुठ जो फसल हम लेना चाहते हैं उसके जड़ों को चिपकी हुई एक मुठ्ठी मिट्टी कहा से लेना है एक तो मेड़ से लेना है ना मेड़ पंच बॉर्डर्स है ना पड़ोसी पाकिस्तान और आपका हिंदुस्तान इसके बीच में जो बॉर्डर होते हैं ना वो मेड़ नहीं तो जंगल की नहीं तो जो फसल लेना चाहते हैं उसके जड़ों को चुकी हुई एक मुट्ठी मिट्टी सगी माँ एक ही होती है दो नहीं होती सही बात है ना कि दो होती है कितनी होती है तीन होती है एक होती है दूसरी मां सौतेली होती है दूसरी मां कौन सी होती है सौतेली होती है। सगी मां को लात मारिए बड़े प्यार से खिलाती है सौतेली मां को लात मारिए गला घोटती है कौन सी मां चाहिए सगी मां चाहिए सगी मां जड़ों के पास होती है सौतेली मां लेबोरेटरी में होती है स्वर्गी मत हो, कहां होती है जड़ों के पास होती है सौती बी मां कहां होते हैं लेबोरेटरी में यानी लेबोरेटरी से जो गोबर अपने जीवाणु खाद आपके तरफ आता है वो क्या है सौती बीमार नहीं चाहिए नहीं चाहिए ये बाहर का जीवाणु खाद भी नहीं चाहिए क्या क्या लिया 200 सौ लीटर पानी लिया लिया पांच से दस लीटर गोमूत्र लिया उसमें दस किलो गोबर डाला एक किलो गुड़ डाला एक किलो बेसन डाला मुट्ठी में मिट्टी डालती अब उसको सौवे गति से घोलिए घड़ी के काटे घूमते हैं क्लॉक वाइज से दाए घोली बाय से दाए मंदिर में घूमते हैं इसी जगह घड़ी के काटे घूमते हैं, ये विश्व गति है ब्रह्मांड गति है घोलिए बोरी से ढके और छाया में रात भर रखे तो रात होती तो छाया तो होगी है ना क्या लिखा आपने <laughs> पकड़े गए पकड़े गए ना अरे <laughs> मैं छाया में कहा ना आंध्रा कहां कहा है अरे <laughs> <नाने>? आप बिल्कुल <laughs> दिमाग बंद कर दिया लिख रहे <laughs> ठीक है दूसरे हाँ। दिन उस पर लिखे <laughs> उसके ऊपर बारिश का पानी नहीं गिरना चाहिए और रोशनी भी नहीं गिरनी चाहिए सूरज की रोशनी नहीं गिरनी चाहिए हो जहां हवा बहती है वहां पेड़ के नीचे भी चलेगा हाँ डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़े डायरेक्ट नहीं पढ़नी चाहिए सीधा सेडलाइट नहीं पढ़ना चाहिए सीधा प्रकाश किरण नहीं पढ़ना चाहिए ये डायरेक्ट सनलाइट कहां से आ गया हा? मैंने सिखाया मैं तो कभी उसका कर रहा हूं आपको हिंदी भाषा का प्रोफेसर बनाना पड़ेगा खतम कर दी खतम कर दी दोबारा इस पर सोचना ही पड़ेगा और एक तो और संकट आ गया है नया छोटे छोटे बच्चे अब क्या पढ़ते हैं इंग्लिश स्कूल में जा रहे हैं। तो, हिंदी की बात ही नहीं वो बच्चा इंग्लिश में बोलता है अंगूठे बात है बापू बाप देखता है कौन सी भाषा है बड़ा मजा लगता है उसको वो मेरा बेटा इंग्लिश में बोल रहा है क्या बात है क्योंकि ये भी मालूम नहीं पढ़ कि हम खत्म हो रहे हैं खत्म हो रहे एक जड़ है एक आक्रमण है एक सांस्कृतिक आक्रमण वहां पर हो रहा है सरकार क्या कर रही है क्यों नहीं सिलेबस बदलती क्यों नहीं माप उनको बंद कर करती ठीक तो चल है चलने जी हां 48 घंटे रखे अगर शीत शीतलह रहे बारह अवशतांश के नीचे तापमान है दिन का तो चार दिन रखे कितने दिन रखे चार दिन रखे दिन में दो बार सुबह शाम एक मिनट के लिए घूड़िए सुबह शाम एक मिनट के लिए घूमना है 48 घंटे के बाद उसका उपयोग करें 48 या छियानवे घंटे के बाद उसका उपयोग करें जो अम्बूर तैयार होने के बाद 14 दिन तक उसका उपयोग कर सकते हैं सात से दस दिन एक उत्तम काल होता है नहीं बंद नहीं करता है बोरी से रखना है बोरी से रखना है बोरी से नहीं सूखा सुखा बोरी हाँ। ये बोरी क्यों रखना है मैं बताता हूं आपको क्योंकि क्या होता है किन्वन क्रिया के दरम्यान, हल्की मात्रा में थोड़ी मात्रा में कार्बन मोनोऑक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया मिथे निर्माण होते हैं ये जहरीली वायु है वो क्या निकल जाना चाहिए इसलिए सचित बोरी क्यों सी होती है सचेत होती है हाँ। देखिये जीवाम्बू तैयार करने के लिए लोहे का बैरल चलेगा यानी ड्राम चलेगा क्या कहते आप ड्राम में बैरल ड्रम चलेगा सीमेंट की टंकी भी चलेगी गोला है तो बहुत बढ़िया क्योंकि मैंने प्रयोग किए कि गोलाकार में कितने जुवाणु बढ़ते हैं और चौकुंड में कितने बढ़ते हैं तो गोलाकार में सबसे ज्यादा संख्या मिलती है गोलाकार चलेगा नहीं तो जो है तो चलेगा प्लास्टिक का बैरल भी चलेगा लिखे प्लास्टिक का ड्रम भी चलेगा लेकिन रात को सज्जन लोग उसको चुरा कर ले जाने की संभावना होती है इससे बढ़िया है कि सीमेंट काले तांबे का नहीं चलेगा ताम्र पात्रम निषेध अगर स्विस बैंक में आपका अकाउंट है तो सोने का भी चलेगा चलेगा जरूर चलेगा ठीक है अगर अगर आपके पास पैसा नहीं है ड्राम खरीदने का जीरो बजे कुछ भी खरीदना नहीं है। नहीं। तो क्या करना है मैं बताऊंगा आपको कि हमारा कुआं है या बोर है बोर है ना या ट्यूबवेल कहते क्या कहते आप उसके पास एक खड्डा खोदिए एक हजार लीटर जो अमृत जिसमें हम तैयार कर सकते इतना खड्डा खोदिए विषेप अब खड्डा कैसे खोदना है आपको मालूम है क्योंकि दूसरे के लिए आप खड्डे खोदते ही रहते हो चुनाव के समय ये बहुत अच्छा काम होता है पूरे देश में चारों मिट्टी डाल दे एक पत्थर ले पत्थर से अंदर की दीवारें क्या करें, पीट दे कठिन हो जाएगा देसी गाय का गोबर पानी ले घोल बनाए और अंदर से क्या करें, लिप दे बस अंजीवामू प्यार कर लें पति पत्नी दो घंटे में खड्डा खोज सकती है कितने बहाने बाजी की आवश्यकता नहीं मजदूर मिलते नहीं एक रुपए का चावल दो रुपए के गेहूं सत्यानाश हो गया हम क्या करेंगे बहाना बनाने की आवश्यकता दो घंटे में खड्डा तैयार हो जाएगा लेकिन क्या होता है अगर ब्लैक कॉटन सोयल है काली मिट्टी है चिकनी मिट्टी है ना तो इसको क्या होता है छेद होते है दलाले पड़ती है पड़ती है ना और दराव में से जुआम भूत बाहर निकल जाते हैं इस स्थिति में अगर आपकी ब्लैक कॉटन से वाले बहुत काली चिकनी मिट्टी है खोल गहरी मिट्टी है काली तो खड्डा खोदिए, मिट्टी डाल दीजिए और पिट दीजिए उसकी दीवारें गोबर के इससे लिप दीजिए और फिर शहर जाइए एक प्लास्टिक का जाड़ा एक कागज मिलता है मिलता है ना क्या बोलता है उसको आप प्लास्टिक शीट मिलती है है वो वो लेके आइए वो खरीदिए दुकानदार को पैसे मत दे कहे जीरो बजट है ले और लेके आइए और फिर अंदर से उसको दीवा से सट कर लगा दे अंदर से ये ऐसा आएगा ना अंदर से क्या करना है उसको और उसके पल्ले है उसको क्या करना है फत्थर रख देना है और बना देना है आपके पास वो दो लीटर का इंडोसल्फान का खाली डिब्बा होगा है क्या बेच दिया मुझे भरोसा नहीं है सब बेच दिया पत्नी के गहने बेच दिए रिश्तेदारों का भी सत्यानाश कर दिया बैंक का तो पहले ही कर दिया ठीक है अगर है तो वो डिब्बा ले डिब्बे का ऊपर का ढक्कन निकाल दे उसमें देशी गाय का गोबर सात दिन तक भरकर रखिए देशी गाय के गोबर में जहर निष्क्रिय बनाने की अद्भुत ताकत होती है सात दिन के बाद वो गोबर निकाल दीजिए ठंडे पानी से धो लीजिए और बाद में उसको क्या करें एक इसको छेद करें और एक लकड़ी वो रस्सी से या तार से उसको बांध दे क्या हो गया हम पीने का पानी लेने का वो क्या होता है क्या बोलते हैं आप उसको हाँ वो हो गया है ना जो अमृत लेने का हो गया पैसे खर्च करना नहीं गांव का पैसा गांव में गांव का पैसा, पैसा? शहर नहीं जाएगा शहर का पैसा गांव जो अमृत देने की विधि कुएं का सिंचन किसका है कुएं का कुएं से पानी उठाकर देते हैं कौन कौन है हाथ पे ऊपर उठाइए ठीक है ठीक है अगर आपके पास कुआं है और उस कुएं में इतना पानी है कि उस पानी से एक दिन का सिंचन होता है एक एकड़ का सिंचन होता है तो दो सौ लीटर जीवा ले पतले कपड़े से ले पतला कपड़ा और सीधा कुएं में डाल दे सीधा कुएं के पानी में डाल दे जैसे ही मोटर चालू होती है फोटवाल के पास सक्शन प्रेसर निर्माण होता है और सारा जीवामूत पानी में घुल जाता है और सीधा कहां जाता है ड्रिल पाइप से खेतों में चला जाता है समझ में आ गया वो पानी अगर आप पियेंगे बहुत अच्छा टॉनिक है तो आप भी किंगकॉंग बन जाएंगे अच्छा टॉनिक है वो बहुत बढ़िया टॉनिक है लेकिन देश की खाद्य समस्या बढ़ेगी वो बात अलग है अब मैं आकृति बताता हूं आपको ये डिलीवरी पाइप है ये कुे सी भी आया है या बो से भी आया है ट्यूबवेल सी भी आया है या तालाब से भी आए हैं और ये हउद है सीमेंट का हउद हउद बोलते है, क्या बोलते आप हउद बोलते और हद में से एक मुख्य नाली निकली है क्या बोलते हैं आप खाला मुख्य नाला मुख्य खाल खाल ना? नाली मुख्य नाली निकली है हैं? अब ये पानी हम खेत में दिए रहे क्या किया ये डिलरी पाइप है कहां से आया है से आया है या बो से आया है नहीं तो तालाब से आए बो से ट्यूबवेल से आया ये ये अपना हौदा है और हौदे में से एक नाली मुख्य नाली बह रही है तो क्या करें? एक दो सौ लीटर का बैरल ले ड्रम वो लकड़ी के की पाई पर रखे क्या बोलते हैं आप लकड़ी के की <coughs> पाई पर रखे। उसको बॉटम में 9 इंच के ऊपर बोर कर छेद करे कितने इंच के ऊपर 9 इंच, इंच के या अथवा एक फिट के ऊपर और फिर उसमें एक प्लास्टिक की नली लगा दे क्या लगा दे और उसको क्या करना है क्या लगाना है उसको हा टोटी हाँ, लगाना है क्या कॉक लगाना है टोटी लगाना है, लगाना है ना बाद में जुआम्बुत कपड़े से छान दे उसमें डाल दे जैसी मोटर चालू होगी पानी गिरता जाएगा अंड जैसे ही पानी बहने लगेगा ये कॉक थोड़ा घुमाना है कि ताकि बुनबुन जुआमुत कहां गिर जाएगा बैठे वानी में गिरता जाएगा आपको उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं है किक मारा और तालुका में चलेगा ठीक है चलेगा चलेगा ये दौड़ेगा चलेगा नहीं दौड़ेगा ये समझ में आ गया द्वीप इरीगेशन किसका है द्वीप द्वीप आपका है और स्प्रिंकलर किसका है तो दो चार है ये आप यहाँ कैसे आ है सारे हिंदुस्तानी बैठे हैं यूरोपियन कहां से आ गए इसराइल के लोग ठीक है मैं बताता हूं क्या करना है जीवामृत को कपड़े से छान देना दो बार बाद में वेंचुरी के माध्यम से दे देना है वेंचुरी मालूम है आपको बस बाकी वेंचुरी के ढाई हजार रूपये उसकी खर्च आता है वेंचुरी का बस बेटा वेंचुरी के माध्यम से दे, दे, दे देना चिंता की बात नहीं जीवामृत का प्रतिड़ दो सौ लीटर जुआमृत महीने में एक बार या दो बार सिंचाई के पानी के साथ देना है जुआमृत में जो जुआणु होते हैं उनकी सबसे तेज गतिविधियां जब हवा का तापमान चौबीस से लेकर बत्तीस और शतांश होता है हवा में नमी मच्छर बहत्तर तो से लेकर 90 प्रतिशत होते हैं सूरज के रोशनी की तीव्रता इंटेंसिटी ऑफ द सोलर लाइट तीव्रता प्रखरता क्या बोलते हैं आप प्रखरता है बोलते हैं ना तीव्रता 5000 से लेकर 7000 फुट कैंडल होती है 5000 से लेकर 7000 फाइव थाउजेंड टू सेवन थाउजेंड फूट कैंडल फुट कैंडल फुट कैंडल दि द मेजरमेंट टू मेजर द इंटेंसिटी ऑफ द सोललाइट फुट कैंडल होती है तब जुवाणु की और देशी केचों की गतिविधियां सर्वोत्तम होती है जुवाणु और केचों की गतिविधियां कैसी होती है सर्वोत्तम होती है यह काल सूरज के दक्षिणायन भ्रमण काल होता है यह काल सूरज का दक्षिणायन भ्रमण काल होता है अब दक्षिणायन देखो ये एमबीए और इंजीनियर लोग कैसे देख रहे हैं दक्षिणायन क्या है दक्षिणायन बोलिए नहीं दक्षिणायन क्या है ये सदन पार्थ ऑफ सन दक्षिणायन पथ काल होता है माने लिखे माने माने 21 जून से लेकर 20 दिसंबर तक होता है छह महीने का और यही काल लिखे यही काल यही काल और अविशान्य मानसून का भी होता है यही काल नैरुत्य और ईशान्य मानसून का देखने लगे अभी नैरुत्य क्या है ईशान्य क्या है देवा भगवान भला करे आपका और सिलेबस वालों का और सरकार का ईशान्य नैत्य साउथ वेस्ट एंड नॉर्थ ईस्ट मानसून अब समझ में आ गया हिंदी में बोलना पड़ता है तब तो कोई समझ में आता है साउथ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट मानसून यानी बारिश का काल होता है यानी बारिश का काल एक ही वाक्य में क्या होता है बारिश का काल लिया है देखिए इसका मतलब है बारिश काल में हम जितना ज्यादा जुआमृत भूमि को पिलाओगे इसका मतलब है बारिश काल में जितनी ज्यादा मात्रा में हम जुआमृत भूमि को पिलाएंगे उतने ही चमत्कारिक परिणाम मिलेंगे जीवाम्बूत का उपयोग तीन पद्धति से होता है एक सिंचाई के पानी के साथ दो सीधा भूमि के सतह पर दो पौधों के बीच में डालना है और तीन तीन खड़ी फसल पर छिड़काव करके स्टेट फोलियो एप्लीकेशन साथियों हम देख रहे हैं कि जीवामृत का सदुपयोग कैसे करें हमने देखा है कि जीवामृत तीन प्रकार से हम देते हैं एक सिंचाई के पानी के साथ दूसरा सीधा भूमि के सतह पर और छिड़काव के माध्यम से अगर आपकी भूमि ज्यादा मात्रा में लैंड होल्डिंग बहुत ज्यादा है यानी भूमि धारणा बहुत ज्यादा है और मजदूर मिलते नहीं आपको मालूम है सरकार की नीति है गलत नीति है जो खेती को डोबो देगी दो रूपये में चावल और एक रुपये में गेहूं तो कोई काम करने के लिए नहीं आता बैठ जाते एक दिन का काम करने के बाद सारे महीने का रेशन उनको मिल जाता है तो काम नहीं करेंगे ये सामूहिक खेती होती है अकेले की काम नहीं करने की क्षमता नहीं होती तो खेती बंद हो जाएगी ये गलत नीति है सरकार की अभी भी मजदूर नहीं मिलते तो लोग खेती छोड़ रहे हैं धान की खेती छोड़ रहे हैं साबुन लगा रहे हैं वो निलगि लगा रहे हैं, रहे कैसे दिएगी अगली पीढ़ी यानी सारे ओठ मिलने के लिए ये गलत काम हो रहा है सरकार के माध्यम से वो बंद होना चाहिए ज्यादा मूल्य है तो सब्सिडी दे सकते हैं सरकार लेकिन काम के बदले अनाज देना है आप एक रुपया देना ठीक है लेकिन काम के बदले दे मुख्त मंदिर इन्हीं हाथों ने हिमालय इन्हीं हाथों ने बड़े बड़े सुंदर मंदिर बनाए हैं तालमाल इन्हीं हाथों ने बनाए बड़े बांध इन्हीं हाथों ने बनाए नवनिर्माण का काम करने वाले हाथ झाड़े हो गए नशे में तुर्थ वो सो जाएगा काम नहीं करेगा नवनिर्माण कहां से होगा एक गलत तरह की सोच बन रही है पूरे देश में वो बंद होना चाहिए साथियों हो, अगर बड़ी भूधारणा है तो उसको देने की विधि बहुत सरल हो सकती है अभी स्वयंचलित व्यवस्था हमने तैयार की है जैसे जितने भी 40 लाख किसान जीरो बेल खेती कर रहे हैं लगभग चौरासी प्रतिशत छोटे किसान हैं एक बीघा आधा बीघा दो बीघा तीन बीघा वाले लेकिन कुछ बड़े किसान भी है 300 एकड़ 300 एकड़ जीरो बेल खेती सौ एकड़ 200 एकड़ तो उन्होंने जो बनाने का एक स्वयंचलित यंत्रणा खड़ी कर दी व्यवस्था खड़ी कर दी वो तो सिंगल फ्रेज पर बटन दबाया कि वो स्टीलर क्या करता है जो को मिला देता है एटोमेटिक जो अमृत दूसरे इसमें आ, आता है में आता है वहां फिल्टर होता है फिल्टर होकर तीसरे में आता है पूरा फिल्टर होता है एसटीबी पंप से उठाया जाता है और इसमें आ, के माध्यम से सीधा जड़ों तक पहुंच जाता है लेकिन ये इसका भी विकल्प होना चाहिए छोटे छोटे किसानों को जो दस एकड़ है बारह एकड़ करे, दो एकड़ पांच एकड़ है बीस एकड़ है तो ये हमारा पौधे हैं पपीता है केला है गन्ना है आठ फीट पर लगाया है या पांच फीट पर लगाया है तो हमारी बैल बंडी होती है बैल बंडी क्या बोलते हैं आप उसको बैलगाड़ी एक बैल खींचेगा ऐसी गाड़ी चाहिए कौन सी एक बेल्ट खींचेगा ऐसी तो इस बल बंडी में क्या करना है 200 लीटर के ड्राम दो ड्राम आडे डालना है सीधा नहीं डालना है कैसे डालना है आडे डालना है आडे माने ऐसे ना? ऐसे डालना है खड़े नहीं डालना है आज और चारों ओर से बंद होना चाहिए ये चारों ओर से बंद होना चाहिए और यहां ऊपर सेंटर में छेद होना चाहिए और उसको ढक्कन होना चाहिए ताकि इसमें क्या डालें हम जो अमरूद डाल दें बाद में ये ये नीचे एक छेद लेना है इसको दाहिने हाथ छेद देना है उसमें एक प्लास्टिक की ट्यूब डाल देना है और उसको टोटी लगा देना है टोटी लगा देना है इस ड्रम को यहां हमने टोटी लगाई है इस ड्रम को एक यहां टोटी लगाई जो अमुक भर दिया है एक बल्ड खींचेगा अगर बल ने तो गधा भी चलेगा और हिंदुस्तान में गधे की कोई कमी नहीं है तो जैसे ही एक खींचना चालू होगा ये टोटी थोड़ी घुमाई एक टोटी थोड़ी घुमाई एटोमेटिक दोनों तरफ क्या गिरेगा जो हम थोड़ा थोड़ा गिरता जाएगा अपना काम होता जाएगा जैसे हमें कपास है मिर्च है टमाटर है बैंगन है पत्ता गोभी है फूल गोभी है या गवार खंडी है भिंडी है हम तीन फीट में अंतर में लगाते हैं ढाई फीट चार फीट अंतर में लगाते हैं सूरजमुखी है तो कम अंतर में जहां लगाते वहां एक स्वयं चलित जो अमरूत देने की व्यवस्था हम खड़ी कर सकते हैं जैसे हमारी ये बायसिकल है यानी साइकिल है क्या बोलते हैं ये कलर है उसका पीछे का क्या बोलते हैं उसको केरियर, हाँ कैरियर हिंदी में कैरियर बोलते हैं इंग्लिश में क्या बोलते हैं वाहक क्या बोलते हैं वाहक तो ये जो वाहक है वहां सौ लीटर का एक ड्रम खड़ा रख दीजिए और अस्सी से बांध दीजिए जो वाक है कारियर है वहां क्या करना है अभी ये, ये भी संगीत बजने वाला है <laughs> सौ लीटर का बैरल खड़ा कर दे आला नहीं खड़ा वर्टिकल उसको भी दोनों ओर छेद करके एक टोकिया लगा दे हम विष में से साइकिल को खींचेंगे है ना? तो दोनों तरफ क्या होगा अपने आप गिरता जाएगा दोनों तरफ अगर बंडी को बैल नहीं मिलेगा पुरानी मोटरसाइकिल है उसका इंजन भी उसको हम जोड़ सकते हैं, कोई तकलीफ की बात नहीं एन ना जो जीवामृत जरूर तक पहुंचना चाहिए विधि कोई भी हो विधि कोई भी हो अभी युवामृत भूमि के सतह पर देना है कैसे देना है लिखिए खरीफ रबी और जायज मौसमी फसले खरीफ को क्या कहते हैं वर्षा कालीन, रबी को शीतकालीन और जायज को कालीन फसले मौसमी फसलें कपास कोई उगाते हैं क्या नहीं ना अब उगाते हाँ देखिये कपास कपास अरहर सूरजमुखी मिर्च बैंगन टमाटर पक्का गोभी फुल गोभी ब्रोकोल्डी गोभी का एक प्रकार है चाइनीज कैबेज भिंडी गवा फंडी जैसी जैसी दो बाय दो या तीन बाय तीन फीट पर दो बाय दो फीट या तीन बाय तीन फीट पर लेने वाली फसलें लिखे बारिश काल में एक एक कप जीव प्रति पौधा दो पौधों के बीच में भूमि के सतह पर मैंने में एक बार या दो बार फेंक दे डाल दे जीवांगूत डालते समय भूमि में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है भूमि में पर्याप्त नमी होनी आवश्यक है लेकिन अगर ग्रीष्म काल में नमी नहीं है तो जीवामूत शाम को डालिए हवा से नमी खींचेगा हवा से क्या खींचेगा नमी को खींचेगा जीवामृत कहां से खींचेगा नमी को हवा से खींचेगा और अपना काम चालू कर देगा बारिश समाप्ति के उपरांत जब हम सिंचाई देते हैं उस समय सिंचाई के समय प्रत्येक दो 200 लीटर जीवामूत पानी के साथ देना है अब देखिए अभी खड़े पेड़ पौधे फल पेड़ एग्जिस्टिंग कंडीशन हाँ खड़े अभी जो खड़े हैं, वो फल के पेड़ कौन से पेड़ फल के पेड़ जैसे पपीता है अमरुद है आवरा है आम है सपोटा है केला है या सेब है अनार है संतरा है मौसमी है किन्नो है माल्टा है नींबू है है ना अभी जो खड़े फल पेड़ हैं, उनको उनको कैसे दे लिखिए जो पौधे पेड़ छह बाय छह से लेकर नौ बाय नौ फीट अंतर पर लगाए हैं उनको प्रति पेड़ उनको प्रति पेड़ आधा से लेकर एक लीटर जीवामृत महीने में एक बार या दो बार पेड़ की दोपहर को बारह बजे जो छाये पड़ती है उस छाये के सीमा पर दोनों तरफ डाल देना है दोपहर को बारा बजे छाये पड़ती है उसकी सीमा पर डालना है दोनों डाल देना है इधर आधा इधर उधर वो कोई भी हो देखना नहीं है देखना नहीं, नहीं है गोल भी डाल सकते अगर फुर्सअप है बाकी कोई काम नहीं है चुनाव नहीं है तो डाल सकते अब लिखे आंवला अमरूद अनार संतरा मौसम्बी नींबू किन्नो माल्टा जैसे 12 फीट बाय 12 फीट से लेकर 18 बाय 18 फीट के दरमियान यानी 15 बाय 15 भी हो सकता है 16 बाय 16 भी हो सकता है इसके दरमियान अंतर पर जो पौधे लगाए गए हैं यानी मध्यम पेड़ इनको कैसे जुआमूट देना है प्रति पेड़ तीन से लेकर पांच लीटर जुआ मृत महीने में एक बार या दो बार बारिश काल में छाया के सीमा पर डाल देना है अब लिखे आम चिक्कू काजू इमली और कौन से बड़े पेड़ हैं जामुन कटल बिल्कुल सही है ठीक है ना हाँ लिखिए इन बड़े पेड़ों को प्रति पेड़ प्रति पेड़ सिर से लेकर दस फीटर जो अमृत बारिश काल में महीने में एक बार या दो बार सीमा पर डाल देना है दोपहर के बारह बजे छाय पड़ती है ना उसके सीमा पर समझ में आ गया ना एप्पल किसके पास है सेब और है कोई ऊंचाई पर पहाड़ी क्षेत्र में नहीं, नहीं।, नहीं पहाड़ का कोई आया नहीं अभी तक नहीं देखिए बारिश समाप्ति के बाद इन तीनों प्रकार के पौधों को फल पेड़ों को प्रति एकड़ 200 लीटर जो अमृत सिंचाई के पानी के साथ महीने में एक बार देना है ठीक है अब लिखे नए प्लांटेशन न्यू प्लांटेशन क्या कहते हैं आप नए पेड़ पौधे लगाने लगाते हैं उसमें फल पेड़ की अभिवृद्धि अभी, अभी शुरुआत करनी है पहले साल न्यू प्लांटेशन नाउ यू आर गोइंग टू प्लांट द न्यू प्लांटेशन ऑफ द फ्रूट्रीज ऑर्चर्ड उस साल पहले साल लिखिए बीज डालने के अथवा रोपाई के एक महीने के बाद प्रति पौधा 200 मिली मीली जो अमृत कितना मिली मिली मालूम है आपको कैसे मालूम है मिली मिली का उपयोग क्या करते हैं आप दवाई डालने के लिए ना। और क्या करते मिल का उपयोग क्या करते और 200 मिली 50 मिली है ना माफी के लिए राइट अरे और शराब पीने के लिए मुझे करते हैं ना वो तो बहुत महत्वपूर्ण होता है ठीक है यार ठीक है लिखा दो 200 मिली जीवांग प्रति पौधा प्रति पौधा महीने में एक बार दोनों ओर छाय की सीमा पर पहले छह महीने तक तो डालना है पहले साल अगले छह महीने इन द सेकंड हाफ पहले छह महीने तक तो कितना डाला आपने 200 मिली हो गए ना एक महीने में कितने बार डाला है एक बार कितने महीने तक छह महीने अब दूसरे छह महीने में उस साल के दूसरे छह महीने में प्रति पौधा 500 मिली क्यों महीने में एक बार दोनों तरफ छाय की सीमा पर अगर सिंचाई है लिखे अगर सिंचाई है तो भूमि के ऊपर न डालकर अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो भूमि के ऊपर न डालकर सिंचाई के पानी के साथ प्रति एकड़ 200 लीटर जीवा महीने में एक बार दे देना है सुमिल में आ गया अब देखिए दूसरे साल दूसरे साल प्रति पौधा एक लीटर जीवा महीने में एक बार प्रति एकड़ सीमा के चार पर डाल देना है दूसरे साल कितना डालना है एक लीटर अगर सिंचाई की व्यवस्था है लिखे। अगर सिंचाई की व्यवस्था है भूमि पर नहीं डालना है तो प्रति एकड़ दो सौ लीटर जीवाण सिंचाई के पानी के साथ महीने में एक बार दे देना है सिंचाई नहीं है तो भूमि पर डालना है, नहीं है तो के साथ देना है ठीक है ना सीता नहीं तो भाई बोला ना पहले मैंने भूमि के सतह पर डालना है ना सीमा के बाउंड्री पे, नहीं तो सीमा के सीमा पर है ना चलिए तीसरे साल इनको लोकसभा भेजना पड़ेगा प्रति पौधा दो लीटर मैंने एक बार सीमा पर अगर सिंचाई है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जो कितना साला है ये तीसरा साल है कितना लीटर बोला था प्रति पौधा नहीं पहले दो लीटर हाँ तीन लीटर जो अमृत महीने में एक बार डाल देना है सिंचाई के पानी के साथ अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो प्रति एकड़ 300 लीटर जो अमृत महीने में एक बार डाल देना है जो पौधे छोटे है यानी झाड़ी है जैसे अनार है सीताफल है केला है अनार है सीताफल है केला है करी पत्ता है उनको प्रति पौधा दो लीटर आगे भी कंटिन्यू करें, आगे भी हर साल कितना डालना है मैंने में एक बार दो लीटर डालते रहना है अगर सिंचाई की व्यवस्था है तो तीन सौ लीटर जो अमरूद आगे भी मैंने में एक बार डालते रहना है सिंचाई के साथ दिट शुड बी कंटिन्यू ठीक है अब लिखे बड़े मध्यम पेड़ आंवला अमरूद संतरा मौसमबी, किन्नू लींबू मध्यम पेड़ इनको चौथे साल तीन लीटर प्रति एकड़ प्रति पौधा इनको चौथे साल तीन लीटर जो अमृत महीने में एक बार सीमा के ऊपर अगर सीखा है तो प्रति एकड़ तीन सौ रुपये जो प्रति एकड़ महीने में एक बार पांचवें साल चार लीटर जो प्रति पौधा महीने में एक बार सीमा पर नहीं तो तीन सौ लीटर जीवामृद प्रति मास सिंचाई के पानी के साथ हाँ छठे साल पांच लीटर जीवामूद प्रति पौधा महीने में एक बार पांच लीटर फाइव लीटर लिया इसके बाद हर साल पांच लीटर देना है लिखिए इसके बाद हर साल पांच लीटर प्रति पौधा ही देना है बढ़ाना नहीं है कितना देना है पांच लीटर सिंचाई हाँ, के साथ तीन सौ कंटिन्यू करना है अगर सिंचाई है तो सिंचाई के साथ तीन सौ जो अंगुर प्रति महीने में एक बार कंटिन्यू करना है इट शुड बी कंटिन्यू अब लिखिये बड़े पेड़ आम है इमली है काजू है कटल है चिक्कू है आ, महुआ लिखिए महुआ किसने कहा महुआ करने वाले कौन है आपको कैसी याद आ गई की बहुत अच्छा है महुआ भी चलेगा है ना नीम भी चलेगा बर्गद भी चलेगा सागुन भी चलेगा बड़े पेड़ है ना बड़े पेड़ लिखिए बड़े पेड़ों को सातवें साल से बारह साल तक हाँ पहले तो आपने दे दिया तो हो गया सातवें साल से बारह साल तक प्रति पौधा छह से लेकर दस लीटर तक छह से लेकर दस लीटर तक जो अमृत महीने में एक बार डाल दीजिए बस सीमा को अगर शीतल है तो तीन सौ लीटर जो अमृत महीने में एक बार के पानी के साथ नहीं बो कंटिन्यू करना है दस लीटर बारह साल के बाद दस लीटर प्रति पौधा कंटिन्यू करना है बारह साल के बाद प्रति पौधा दस लीटर डालते ही रहना है बड़े बड़े पेड़ है ना बड़े बड़े पेड़ होते हैं उसको ज़्यादा चाहिए क्योंकि उनका रूट जोन बहुत ज्यादा होता है हाँ बिल्कुल पंचांग मत निकालिए कल सिंचा कर दीजिए अभी फोन करिए कि रखिए ठीक है ना देर मत करिए सिंचाई तो तीन सौ लीटर उस कंटिशा करना है प्रत्येक तो कर एकड़ 300 सौ लीटर जीवांगूत बागवानी में और मौसमी फसलों में दो लीटर ठीक है ना अब लिखिए छिड़काव जीवांगूद का खड़ी फसल पर छिड़काव वर्षा कालीन, शीत कालीन, शीतकालीन कालीन मौसमी फसलें, जीवांगूत का पहला छिड़काव बीज बोआई अथवा रोपाई के एक महीने के बाद प्रति एकड़ 100 लीटर पानी और 5 लीटर कपड़े से छना छह जीवांगूत एकड़ में प्रति एकड़ 100 लीटर पानी ये मुझे मालूम नहीं वो झगड़े में मैं पढ़ना नहीं चाहता छह बीघे का एक पांच बीघे का एक ढाई बीघे का सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ेगा नहीं तो कमेटी का गठन करना पड़ेगा तीन साल उसकी राह दिखना पड़ेगा दूसरी कमेटी तीसरी कमेटी अंतिम सांस तक कमेटी रहेगी निर्णय नहीं लगेगा वो आप ठीक है हाँ क्या लिखा लीटर पानी 5 लीटर कपड़े छहनावा दीवाऊंगू पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रत्येकड़ 150 लीटर पानी 150 लीटर ले नहीं तो डेढ़ लीटर ले और 10 लीटर कपड़े से छहनावा जीवांग देखिए दूसरे छिड़काव के इक्कीस दिन के बाद तीसरा छिड़काव छिड़कना है बताता हूं बताता हूं आप लिख लीजिए मैं बताता हूं हाँ 21 दिन के बाद तीसरा छिड़काव दूसरे छिड़काव प्रत्येक प्रति 200 लीटर पानी और 20 लीटर कपड़े छहनाव जीवाणु हाँ आखिरी छिड़काव आखिरी छिड़काव दाने दुग्ध अवस्था में होते उस समय एटर मिल्किंग स्टेज दुर्ग निकल दाना दबाने की एक बात क्या निकलता है दूर निकलता है दुर्ग अवस्था में होती है समय फल फलिया फल बाल्यवस्था में होते है उस समय फल और फलिया फल बाल्यवस्था में होते हैं उस समय फूलों की खेती है तो कड़ी अवस्था होती है उस समय एक तो मिल्किंग स्टेज है चाइल्ड हुड स्टेज है बर्डिंग स्टेज है अवस्था अगर हरी सब्जियां हैं तो पांच दिन पहले कटाई के पांच दिन पहले हरी सब्जियां है ग्रीन वेजिटेबल है पालक है मेथी है प्याज है तो कटाई के कितने दिन पहले पांच दिन पहले प्रत्येक कर 200 लीटर पानी 5 लीटर हुई हो क्या है ये तमिल शब्द है कौन सा है हुला <laughs> मजगा ये कौन सा है हुला मजगा नहीं तेलुगु है तेलुगु और मजगे कन्नड़ है मराठी आमटाक और हिंदी में खट्टी लस्सी राइट दैट इज कलेक्ट लिखे खट्टी लस्सी पांच लीटर खट्टी लस्सी 200 लीटर पानी 5 लीटर खट्टी लस्सी खट्टी छाछ खट्टी छाछ बोलते हैं कि लस्सी बोलते मठा मठ्ठा देखिए तीन दिन प्रीन दिन तीन दिन का ज्यादा नहीं तीन दिन, तीन दिन ये आप मंथन करते हैं ना फिर मक्खन निकालते हैं बचा रहता है वो क्या है बस वही वही करते हैं ना मनसन करते हैं ना आप घर में तो वही निकल आता है आप है ना वही वही, वही। है वो क्या बात है बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया ठीक है ये होगा एक शेड्यूल है कि मौसमी वसलो का अब लिखिए जीवामृत नहीं मिलाना है देखिए अभी पौधे खड़े हैं ये गेहूं के दाने अभी अपक् स्थिति में जवाल के दाने दाने जो है अपवक स्थिति में दानों को हमने दो उंगलियों में लगाया उसको दबाया क्या निकलता है वो मिट्टिंग से नहीं समझ में आया सब्जी कटाई के पांच दिन पहले हरी सब्जिया आ सब्जी को फल लगते हैं लगते हैं बैगन लगते हैं टमाटर लगते हैं तो फल फली लगती है फली नहीं पहली बता दिया ना दलन के केस में? दाने होते हैं ना दलहन को दाने नहीं होते क्या फली होती है ना फली छोटी बाल व्यवस्था में या हाँ हाँ आलू लालू हाँ जब फूल की स्थिति आएगी उसके बाद बाद में आलू निकालने के तीन हफ्ते पहले निकालने के तीन हफ्ते पहले उसके पहले तो ये छिड़क है ना आखिरी छिड़काव की बात कर रहा हूं मैं उसके पहले छिड़क नहीं है समझ में नहीं आया क्या आगे तो देरी से आता है ना देरी से आता है समझ लेता है आखिरी छिड़काव लिखिए दाने दुग्ध अवस्था में होते हुए उस समय फल फलिया फल बाल व्यवस्था में होते हैं उस समय छोटी होती है ना अगर थोड़ी कल्चर है फूलों की खेती है तो कली अवस्था में अगर हरी सब्जियां हैं ग्रीन वेजिटेबल है तो कटाई के कितने दिन पहले दो सौ लीटर पानी पांच लीटर खट्टी लस्सी छीक है ठीक है? अब लिखिए बाघ अब लिखे प्लांटेशन प्लांटेशन माने ऑर्चर्ड ऑर्चर्ड माने फल पेड़ फल पेड़ माने फल बाग क्या कहते हैं आप हिंदी में फल बाग कहते हैं न बाघरे कहे थे बाघ बाघ बाघ देखिए नया प्लांटेशन नई बात पौधे लगाने के या बीज बोने के एक महीने के बाद पहला छिड़काव प्रति सौ लीटर पानी पांच लीटर जो आऊंगो कॉफेस छा पहले से छानना है बाद में उसको ऑपरेट करना है सौ लीटर पानी प्रत्येक एकड़ सौ लीटर पानी पांच लीटर जीवामृत कितना लीटर पांच लीटर पहले छिड़काव के 21 दिन के बाद दूसरा छिड़काव प्रत्येक एकड़ डेढ़ सौ लीटर पानी और दस लीटर जीवामृत प्रत्येक एकड़ 150 लीटर पानी 10 लीटर जीवामृति दूसरे छिड़काव के इक्कीस दिन के बाद तीसरा छिड़काव प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और बीस लीटर जीवामृति तीसरे छिड़काव के एक महीने के बाद चौथा छिड़काव प्रति एकड़ 200 लीटर पानी और 5 लीटर खट्टी लस्सी खट्टा मट्ठा एक महीने के बाद पांचवा छिड़काव प्रत्येक तो एकड़ 200 लीटर पानी 20 लीटर दीवांगूर और यही मात्रा आगे एक महीने में हर महीने स्प्रे करना महीने में एक बार यही इसी मात्रा में छिड़काव करना है 200 लीटर पानी 20 लीटर दीवांगूर महीने में कितना बार एक बार। कब तक छिड़काव करना है जब तक आप है तब तक जब तक पेड़ है तब तक अब ये पहला साल हो गए है ना कितना हो गया है? पहला साल अब लिखिए दूसरा साल बारिश काल में प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जो जीवामृत महीने में एक बार पहले छह महीने तक देना है छिड़कना है पहले कितने महीने तक छह महीने अगले छह महीने में दूसरे साल प्रति एकड़ दो लीटर पानी और 20 लीटर जीवा एक महीना छोड़कर छिड़कना है दो महीने के बाद दो महीने के बाद छिड़कना है दो महीने के बाद दो महीने के बाद छिड़कना है ठीक है तीसरे साल तीसरे साल प्रति दो मास में कितने बार एक बार दो महीने में एक बार 200 लीटर पानी 20 लीटर जीवांगुर छिड़कती हुई बस आगे वो कंटिन्यू करे आगे क्या करें कंटिन्यू जब तक हमें फल मिलता है तब तक कंटिन्यू करें अब देखिए खड़े पेड़ खड़े पेड़ पर जीवांग्रता है छिड़काव खड़े पेड़ माने अभी बाग आपकी खड़ी है अभी आम पुराने पुराने पुराने पेड़ फल कटाई के तुरंत बाद कटे हुए हिस्से से जो रिसाव बाहर आता है द फ्रूट इज कटे हुए हिस्से से क्या आता था रिसाव आता है उस पर फंगस बैठते हैं उस पर फपुंद आते हैं नुकसान करते हैं उनसे बचने के लिए फल निकालने के बाद तुरंत प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी और भी कर दीजिए वहां दीजिए यानी उसकी रोकथाम हो जाएगी तो फंगल इन्फेक्शन रुक जाएगा हाँ ठीक है अब देखिए बाहर आने के बाद बाहर बाहर को क्या बोलते हैं तो बाहर है। आता है फूल आते हैं कड़ी अवस्था होती है ना हाँ, बाहर बाहर आने के बाद कड़ी अवस्था में तुरंत प्रत्येक कड़ 200 लीटर पानी और 6 लीटर अग्निस्त्र छिड़कना है बाद में बताऊंगा अग्निस्त्र क्या है कल कल बताऊंगा कैसे करना है अग्निस्त्र अग्नि मिसाइल 200 लीटर पानी 6 लीटर अग्नि अग्निअस्त्र अथवा अथवा 200 लीटर पानी 6 लीटर दश पर नी दवा है दश परनी अर्क क्योंकि अभी नए फूल आए हैं तो कौन आते हैं गैसिड आते हैं ठीक है दश परनी अर्क दश परनी अर्क कल बताऊंगा दश परनी अर्क घर में तैयार करना है हमें दवा अर्क अर्क कषाय दश माने कितने दस पर्ण माने पत्ते अर्क माने रस उसका घोल दस पुण्य हां जूस बोलते राइट अब इसके क्या होगा कि कली अवस्था में कौन आते हैं वो कीट आते हैं आते हैं ना उसको छिट करते खा डालते बड़ बोल आते वो भी नुकसान करते उनको नुकसान को टालने के लिए क्या कर रहे है ये नहीं देखिए इस छिड़काव के इक्कीस दिन के बाद तुरंत दूसरा छिड़काव वही वही प्रत्येक एकड़ दो लीटर पानी 6 लीटर अम्यस्त्र अथवा 200 लीटर पानी 6 लीटर दस पर नियम अब फ्रूट सेटिंग के लिए अभी हमारी तैयारी हो जाएगी अब कड़ी अवस्था अब लिखे फल निर्धारण के बाद अरे फ्रूट सेटिंग के बाद फल धारणा होने के बाद जब फलों का आकार कुल आकार का 25 पचिछ प्रतिशत पचिछ हो जाएगा कितना आकार जो कुल आकार है बड़ा आकार उसका कितना 25 वर्ष हो जाएगा हो जाएगा उस समय पहला छिड़काव उस समय पहला छिड़काव प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी और 20 लीटर जीवामुक्त कपिल छाना हुआ चलो अब लिखे जब फल आधा आकार का होगा उस समय दूसरा छिड़काव आधा माने कितना 50 प्रतिशत अगर इतना बड़ा फल है तो आधे साइज का प्रति एकड़ 200 लीटर सप्त धान्यांकुर अर्क कल लिख कर दूंगा एक टॉनिक है जो फलों का आकार बढ़ाता है स्वाद बढ़ाता है भंडर क्षमता बढ़ाता है 200 लीटर पानी नहीं डालना है देखिए पानी नहीं डालना है पानी नहीं डालना है 200 लीटर दो सौ लीटर सप्तधान्यांकुका तो छिड़काव करिए हाँ प्रति एकड़ 200 लीटर पेड़ पर छिड़क देना है अब लिखे अंतिम छिड़काव वो तो कल बताएंगे आज नींद नहीं आनी चाहिए आपको आज ये कैसे ये सप्तधान्यांक तो क्या है ये कहां से आएगा क्या किसी करना है नींद नहीं आना चाहिए प्रति एकड़ दो सौ लीटर सप्तधान्यांकु तो रखकर ओके दूसरा हो गया अब आखिरी छिड़काव जब फलों का आकार तीन चौथाई होगा उस समय प्रति 200 दो सौ लीटर सप्त धान्यांकुर अर्घ पानी नहीं मिलाना है अथवा प्रत्येक एकड़ 200 लीटर पानी 5 लीटर खट्टी लस्सी खट्टी छाछ बस ये शेड्यूल अमल में लाइए बढ़िया काम हो जाएगा बढ़िया बढ़िया काम हो जाएगा समझ में आ गया जीवामृत कैसे छिड़कना है अब लिखिए पौधों पर लिखिए फसल पर या पेड़ पौधों पर जब भी जीवामृत का छिड़काव करोगे तब पौधों पर जीवामृत छिड़कना ही है साथ में उसी समय दो पौधों के बीच में जो खाली जगह है वहां भूमि पर भी छड़पना है जमीन पर भी छड़पना समझ में आ गए जो अम छड़पना समझ में आ गया, में आ गया सबको हाँ, ठीक है बहुत बढ़िया और गन्ने को जब गन्ना लेंगे तब तो बताएंगे गन्ने को कैसे झड़कना है ना ठीक है तो अभी तक जो विषय हमने रखा वो समझ में आ गया सबको आ गया नहीं दिमाग का बाप तो अभी नहीं है वो बाद में आएगा कोई करते नहीं कोई करते नहीं लेकिन जो मैंने मात्रा बताई उससे ज्यादा नहीं लेना है छिड़काव ज्यादा कर सकते हैं लेकिन मात्रा बदलना अगर एक रोटी खाओगे तो अच्छा होगा दस खाओगे क्या होगा हॉस्पिटल भर्ती करना पड़ेगा उसी तरह नहीं चाहिए तो साथियों देखिये चार प्रकार के पौधे होते हैं एक होते हैं मौसम फसले वो मैंने बता दिया एक होती है झाड़ी झाड़ी मैंने हमारा शरीफ है है ना अनार है ये क्या है झाड़ी उसमें बता दिया है दूसरा होता है पेड़ मजोले संतरा है है मौसं है है ना जो आकार के मीडियम आकार के उसको मैंने बता दिया और बड़े पेड़ उसको भी मैंने बता दिया आपके जो आप बता रहे वो किस में आते हैं इलायची इलायची कहां आती है तो तो इलायची आती है झाड़ी में इलायची कहाँ आती है झाड़ी में आती है और सेब कहाँ आता है बड़े पेड़ में मीडियम में आता है मीडियम में आता है जो जिस में आएगा उसमें चिलना ठीक है okay. तो में आ गया?